भगवान किंग में लाउट के वचन हैं अध्याय अड़सठ असंघर्ष का सदगुण वीर सैनिक हिंसक नहीं होता है अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता है बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता है मनुष्यों का अच्छा प्रयोगता अपने को दूसरों के नीचे रखता है असंघर्ष का यही सदगुण है इसे ही मनुष्यों को प्रयोग करने की क्षमता कहते हैं यही है अस्तित्व की ऊंचाई को छूना जो स्वर का सखा है पुरातन कागे चैप्टर सिक्सटी एट द वर्च्यू ऑफ नॉन नॉट कंटेंडिंग द ब्रेव सोल्जर इज नॉट वायलेंट द गुड फाइटर डजेंट लूज हिज टेम्फर द ग्रेट कंखर डाइट फॉर स्मॉल इशूज द गुड यूजर ऑफ मैन प्लेसेस हिमसेल्फ बिलो अदर्स this is the virtue of non contending is called the capacity to use men is reaching to the height of being mated to heaven to what was of old bhagwan kripa purvak hame in rachno ka maram samjhade मनुष्य के जीवन की जटिलता एक बुनियादी बात से निर्मित होती और वह बुनियादी बात है कि तुम जो नहीं हो वह दिखाने की कोशिश में संलग्न हो जाते फिर तुम सत्य तक कभी भी ना पहुंच सकोगे क्योंकि तुमने शुरुआत ही असत्य की कर दी यात्रा का पहला कदम ही गलत पड़ गया है जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो प्रेम को दिखाने की कोशिश करता है जिसके जीवन में वीरता नहीं है वो वीरता दिखाने की कोशिश करता है जिसके जीवन में साहस नहीं है वो साहस के मुखौटे ओढ़ देता जो नहीं है उसे तुमने बताने की कोशिश की कि तुम भटके पहुंचने का रास्ता तो सीधा और साफ है कि तुम जो हो वही दिखाओ वही प्रामाणिक जीवन का लक्षण है लेकिन क्यों होती है ये बात पैदा आदमी क्यों दिखाना चाहता है वह जो नहीं कुछ गहरे कारण हैं। समझे जीवन में प्रेम को पाना तो कठिन बात है आसान नहीं दुर्गम है रास्ता बड़ी पहाड़ों जैसी चढ़ाई है क्योंकि प्रेम को पाने का अर्थ है अपने को बदलना प्रेमी होने का अर्थ है अहंकार को तोड़ना काटना छाटना क्योंकि तुम जैसे हो कौन तुम्हें प्रेम कर पाएगा तुम जैसे हो ऐसी हालत में लोग तुम्हें घृणा कर सके यही संभव है प्रेम ना कर पाएंगे इतना कचरा है तुम में उसे तो जलाना ही होगा जब तुम निखर कर कुंदन बनोगे तभी तुम्हें कोई प्रेम कर पाया और वो रास्ता बड़ा लंबा है बड़ा मुश्किल है दूसरी वो ये है कि तुम फिक्री छोड़ो अपने को बदलने की जो तुम सोचते हो कि तुम्हें होना चाहिए उसे तुम दिखाना शुरू कर दो झूठा चेहरा ओढ़ लो जीवन के साथ धोखे का खेल शुरू कर दो नहीं है प्रेम फिक्र छोड़ो तुम सिर्फ प्रेम का अभिनय करो तुम्हारे जीवन में सुगंध नहीं है फिक्र छोड़ो इत्र बाजार में बिकते उन्हें तुम अपने पे छिड़क लो मुस्कुराहट नहीं है तुम्हारे भीतर नहीं प्राणों से तुम तो भी ओंठों को तो तुम मुस्कुराता हुआ दिखा सकते हो का मुस्कुराना हृदय की मुस्कुराहट के साथ अनिवार्य तो नहीं है ओठ सिर्फ मुस्कुरा सकते है बिना हृदय से जुड़े हुए थोड़े से अभ्यास की बात है का मुस्कुराना आसान है ऊपर ऊपर है इतने से काम चल जाएगा दूसरे को धोखा हो जाएगा और दूसरे को धोखा जैसे ही होता है एक और बड़ा धोखा पैदा होता है वो खुद को धोखा है जब तुम दूसरे को देखते हो कि तुम्हारे धोखे में आ गया और जब बार बार तुम देखते हो कि मुस्कुराहट पर लोग भरोसा कर लेते अंततः तुम पाओगे कि तुमने भी अपनी मुस्कुराहट पर भरोसा कर लिया क्योंकि तुम अपने संबंध में दूसरों के द्वारा ही जानते हो दूसरे लोग कहते हैं कि तुम बड़े प्रसन्न हो तुम्हे खुद भी भरोसा आ जाता है तब धोखा मजबूत हो गया अब तुमने दूसरों को ही नहीं धोखे में डाल दिया अपने को भी धोखे में डाल दिया अब आत्मवंजना परिपूर्ण हो गई अब इसे हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो भी हिलाएगा वो तुम्हें शत्रु जैसा मालूम पड़ेगा क्यूँकी वो तुमसे छीने ले रहा है अहिंसा तुम्हारी, तुम्हारी दया तुम्हारी करुणा तुम्हारा दान जो व्यक्ति भी तुम्हें चेताएगा कि ये सब धोखा है जो तुम कर रहे हो वो सब मालूम पड़ेगा और जो तुम्हारी खुशामद करेगा और कहेगा कि बिल्कुल ठीक हो तुम जैसा सदगुणी आदमी नहीं वो तुम्हें मित्र मालूम पड़ेगा इसलिए तो दुनिया में खुशामत इतनी कारगर होती खुशामत से हर आदमी प्रभावित होता है अगर तुम कोई ऐसा आदमी कहीं पालो जो खुशामत से प्रभावित ना होता तो समझना कि वो प्रमाणिक आदमी है खुशामत का मतलब है कि तुम जो धोखा अपने को दे रहे हो हम भी उसमें साथी सही होगी तुम दो इंच धोखा दे रहे हो हम चार इंच सही होगी तब तुम्हारे धोखे को आसपास पास से लोग भरने लगते हैं और एक पारस्परिक चलता है समाज में कि तुम हमारे धोखे भरो हम तुम्हारे धोखे भरेंगे तुम हमारी झूठ को संभालो हम तुम्हारी झूठ को संभालेंगे मुल्ला रसुद्दीन एक दिन काफी हाउस में बैठ कह रहा था की आज गजब हो गया मछली पकड़ने गया था एक मछली मैंने पकड़ी जिसका वजन तेरा मन किसी को भरोसा ना आया एक दूसरे आदमी ने कहा ये कुछ भी नहीं। मैं भी गया था मछली मारने मछली तो नहीं पकड़ पाया बंसी में कोई और चीज उलझ गई खींचा ऊपर तो देखा एक लालटेन और लालटेन पे लिखा हुआ है कि महान सिकंदर की लालटेन है यह बड़ी प्राचीन और इतना ही नहीं कि सिकंदर की लालटेन मिल गयी भीतर अभी भी ज्योति जल रही का ऐसा करो भाई हम अपनी मछली का वजन थोड़ा कम कर लेते तुम कम से कम ये लालटेन की बत्ती बुझा दो <laughs> धोखे हैं एक पारस्परिक हिसाब है कि कितने दूर तक धोखे में लोग सात देंगे इस धोखे के जाल को हिंदुओं ने माया कहा है तुम तो ये है कि जो संसार बाहर है वो माया है ये वृक्ष और चांद तारे ये माया नहीं है माया तो वो संसार है जो तुमने झूठ के आधार पर अपने चारों तरफ खड़ा कर रखा है और जब माया से तुम मुक्त होगे तो ऐसा नहीं कि झाड़ जान तारे विलीन हो जाएंगे सिर्फ तुमने जो संसार बना रखा था झूठ का वो विलीन हो जाए और जब तुम्हारे पास इतने झूठे परत दर पर झूठ इकट्ठे हो गए अगर आदमी को उगाड़ो तो प्याज की परतों जैसे झूठ निकलने शुरू हो जाते खोजना ही मुश्किल है कि तुम्हारी मूल स्वभाव की परत कहा है इतनी परतें इतना जान तुमने अपने जानों तरफ खड़ा कर रखा है लेकिन जिनको भी लोगों के मन की थोड़ी समझ है तुम उन्हें धोखा न दे पाओगे क्योंकि वस्तुतः उनका मापदंड यही है कि जो तुम दिखाते हो निन्यानबे प्रतिशत मौके यही है कि वो तुम हो नहीं सकते अगर तुम ज्यादा मुस्कुराते हो तो उसका कारण यही होगा कि भीतर बहुत उदासी है अन्यथा इतने मुस्कुराने की जरूरत नहीं। अगर तुम ऊपर से बड़ा प्रेम दिखलाते हो तो उसका निन्यानबे प्रतिशत कारण तो यही होगा कि भीतर तुम घृणा से भरे हो और उस घृणा को छिपाने का और कोई उपाय नहीं अन्य तुम्हारा स्वरूप दिखाई वि अन तुम्हारे भीतर की, की बाहर प्रकट होने लगेगी, तो तुम सब तरह से अपने को लिए हो लेकिन तुमने जो जो बाहर से दिखलाया है, जानने वाले जानते हैं कि भीतर तुम उसके ठीक विपरीत हो गए निन्यानबे प्रतिशत मैं कहता हूँ क्यूँकी सोमा कभी कभी कोई बुद्ध होता है जो बाहर और भीतर एक जैसा होता है तुम बाहर कुछ भीतर कुछ बाहर कुछ भीतर कुछ इतना ही नहीं तुम जैसे बाहर ठीक उससे विपरीत भीतर असल में तुमने बाहर को बनाया ही है भीतर के विपरीत ताकि तुम धोखा दे सको ये पहली बात समझ लेनी जरूरी है इसका अर्थ ये हुआ है कि जो आदमी साहस की बहुत बातें करता हो तुम समझ लेना कि भीतर भयातुर है नहीं तो साहस की इतनी चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी काफी हाउस में एक सैनिक आया हुआ था और वो कह रहा था कि आज बड़ी घमासान लड़ाई हुई और मैंने कम से कम सौ आदमियों के सिर घास पात की तरह काट डाले बैठा सुनता रहा और उसने कहा ऐसा एक समय मेरे जीवन में भी आया था मैं भी युद्ध में गया था सैनिक को पसंद तो नहीं ये बीच में बात उठा देनी लेकिन अब जब बात उठी गई थी तो रोकना मुश्किल था तो उसने कहा कि क्या हुआ उस युद्ध में नसुद्दीन ने कहा कि मैं भी अनेक लोगों के पैर काट डाला था घास बात की तरह सैनिक ने कहा अच्छा हुआ होता कि तुम सिर काटते क्योंकि ऐसी हमने कभी कोई बात नहीं सुनी कि युद्ध ने गए पैर काटा है न सुदीन ने कहा क्या करूं सिर तो कोई पहले ही काट चुके थे सिर थे ही नहीं वहा मैं तो गया घास पात की तरह पैर काटता थी जहाँ भी तुम साहस की चर्चा सुनो वहां समझ लेना की भीतर भयभीत आदमी छिपा है बहादुरी की बात ही इसलिए कर ला है ताकि कोई पहचान न ले कि मेरी अवस्था क्या है जिन लोगों को तुम प्रेम की बहुत चर्चा करते सुनो समझ लेना कि प्रेम के जीवन में वे असफल हुए कवि है साहित्यकार है प्रेम की बड़ी चर्चा करते हैं गीत गाते लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिन कवियों ने भी प्रेम के गीत गाए हैं वो प्रेम ना असफल लोग थे नहीं तो कोई प्रेम ही करेगा गीत किस लिए गायेगा जब प्रेम ही तुम कर सकते हो तो गीत बनाने की फुर्सत किसे? गीत तो बनाकर तुम अपने आसपास पास से धुंध पैदा करते हो ताकि प्रेम की कमी पूरी हो जाए भूखा आदमी ही सपने देखता है भोजन के भरे पेट आदमी नहीं अगर तुम्हारे सपने में प्रेम आता है तो से तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं सपना तो परिपूरक है जो जीवन में नहीं हो पा रहा है उसे तुम सपने में पूरा कर रहे हो जो वस्तुता नहीं मिल पा रहा है उसे तुम कल्पना में पूरा कर रहे हो तो कभी प्रेम के गीत लिखते हैं उनके गीत बड़े मधुर हो सकते हैं लेकिन उन गीतों के पीछे बड़ी पीड़ा छिपी है तूने तो भी ऐसा कभी न पाओगे जो प्रेम में सफल हुआ हो क्योंकि जो प्रेम में सफल हो जाता है प्रेम इतना बड़ा गीत है कि और दूसरे गीत वो गाता नहीं उसके जीवन में प्रेम का गीत होगा लेकिन वो प्रेम के सपने नहीं देखेगा इसे तुम जीवन का आधारभूत नियम समझ लो ऐसा हो जाता है कि गरीब आदमी के घर मेहमान आ जाए तो वो पास पड़ोस से कुर्सी फर्नीचर सोफा दरी बिछोना मांग लाता है गरीब आदमी ही ये करता है धोखा देना चाहता है मेहमान को मेहमान को दिखाना चाहता है सब ठीक है बड़े मजे से जी रहे है वो सब उधार है लेकिन दूसरे के आंख में एक प्रतिमा बनानी और यही हम पूरे जीवन करते हैं सुबह से सांझ तक रास्ते पर कोई मिल जाता है तुमसे पूछता है कैसे आप कहते हैं बिल्कुल ठीक और ऐसे भाव आवेश से कहते हैं कि भरोसा आ जाए और कुछ भी ठीक नहीं है जीवन में बिल्कुल ठीक तो दूर कुछ भी ठीक नहीं सब घर ठीक है लेकिन जब दूसरे से आप कहते हैं सब ठीक तब क्षमर को खुद भी भरोसा आ जाता है इसे जरा ख्याल करना जब कोई आदमी पूछे कैसे हैं और जब कहेंगे सब ठीक तब क्षम को देखना कि भीतर इस कहने मात्र से कि सब ठीक क्षम को ठीक सब लगने लगता है आदमी दूसरे को धोखा देते देते खुद को धोखा दे लेता है और जिस दिन तुमने खुद को धोखा देने में सफल हो गए उस दिन तुम्हें फिर इस धोखे के बाहर आने का कोई उपाय न रहा यही तो पागल का लक्षण है पागल का अर्थ है जिसने अपने को धोखा देने में परिपूर्ण कुशलता पा पूर्ण सफल हो गया अब तुम लाख समझाओ उसे कि तू नेपोलियन नहीं लेकिन वो अपने को नेपोलियन मानता है एक आदमी का इलाज हो रहा था उसको भ्रांति थी नेपोलियन इलाज जब पूरा हो गया तो चिकित्सक ने कहा तुम ठीक हो गए हो आप तुम घर जा सकते हो वो आज बड़ी प्रसन्नता से खड़ा हो गया और उसने कहा की जरा जोसेफाइन को फोन करके तो बता दो जोसेफाइन नेपोलियन की पत्नी क्या मैं ठीक हो गया हूं घर आ रहा हूं पागल को उसके घेरे के बाहर लाना मुश्किल हो जाता है और पागल भी बड़ा तर्कयुक्त ढंग से अपनी व्यवस्था करता है मुन् ने सुदिन रोज अपने घर के बाहर उठ के मंत्र फूक के कुछ फेंकता पड़ोसियों के लोगों ने पूछा कि तुम क्या करते हो तंत्र मंत्र उसने कहा कि इन मंत्रों के बल से गांव में जंगली जानवर सिंह नहीं आ पाते लोग हंसने लगे उन्होंने तुम पागल हो यहाँ कोई शेर जंगली जानवर है ही कहा नसुद्दीन ने कहा इससे साफ सिद्ध होता है कि मंत्र कारगर सब भाग गए यही तो मैं कह रहा हूँ इसलिए तो सिंह और जंगली जानवर यहाँ नहीं क्योंकि क्यूँकी मंत्र फेंक रहा हूं पागल को उसके तर्क के बाहर लाना मुश्किल है पागल बड़े तर्कनिष्ठ निष्ठ होते तुम किसी पागल से बात करो तुम जो सबसे बड़ी अड़चन पाओगे वो ये की उसे उसके तर्क के बाहर लाना मुश्किल है और वो अपने तर्क को सब तरफ से सिद्ध करता रहता है ऐसा हुआ मुसलमान में मुसलमान के खलीफा हुआ उमर उसने एक आदमी को जेलखाने में डलवा दिया क्योंकि तो उसने घोषणा की कि मैं ईश्वर का पैगंबर इस्लाम ये मानता नहीं कि मोहम्मद के बाद कोई पैगंबर हो सकता है उमर बहुत नाराज हुआ उसने उस आदमी को बंधवा लिया जेल में डलवा दिया और कहा दो दिन बाद में आऊंगा और दो दिन उसकी बड़ी मरम्मत की गई पीटा गया मारा गया सब तरह सताया गया भूखा रखा गया रात सोने नहीं दिया गया कि अपने रास्ते पे आ जाए दो दिन बाद उमर जेल खाने गया वो आदमी खम्बे ऐसी बंधा था लहू लुहन उमर ने पूछा आप क्या ख्याल है उसने कहा ख्याल जब परमात्मा ने मुझे भेजा पैगंबर की कहत तो उसने कहा था पैगम्बर सब पीटे जाते मारे जाते इससे तो यही सिद्ध होता है कि मैं पैगंबर हूं क्योंकि पैगंबरों को सदा इतिहास में सताया गया तभी दूसरे खंबे से बंधे एक आदमी ने चिल्ला के कहा कि यह आदमी बिल्कुल गलत कह रहा है उमर ने उससे पूछा की आप कौन उसने कहा कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ और मैंने इसे कभी भेजा नहीं इस तरह सर झूठ है मोहम्मद के बाद मैंने किसी को भेजा ही किसी भी पागल को उसके तर्क के बाहर लाना एकदम असंभव है क्योंकि तुम जो भी उपाय करोगे पागल उस उपाय को ही अपना तर्क बना लेगा तुम्हें तो भी तुम्हारे पागलपन से बाहर लाना बहुत कठिन है लेकिन अभी तुम बिल्कुल पागल नहीं हो गए हो इसलिए आशा है थोड़ा सा किनारा बाकी है जहाँ तुम संदिग्ध हो जब तुम बिल्कुल असंदिग्ध हो जाओगे अपने झूठ में तब तो तुम्हें खींच के बाहर लाना मुश्किल हो जाएगा अभी तुम्हें थोड़ा संदेह है खुद भी कि तुम हंसते हो वो वास्तविक है या नहीं तुम रोते हो वो वास्तविक है या नहीं संदेह ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है इसी संदेह के सहारे तुम बाहर आ सकोगे इस संदेह को प्रगाह करो और अपनी एक एक जीवन विधि को शैली को जांचो परखो कसो कि तुमने प्रेम सच में किया है या तुम शब्दों की ही बात करते रहे हो क्यूँकी अगर तुम एक भी चीज सच में कर सको तो तुम्हारे झूठ का पूरा भवन गिर जाएगा सत्य की बड़ी सत्य मैं कहता हूँ एक भी चीज अगर तुम सत्य कर सको तो झूठ का पूरा भवन गिर जाएगा इसलिए ये सवाल नहीं है कि तुम बहुत सत्य करो तब कहीं भवन गिरेगा एक सत्य गिरा देगा पूरे भवन को असत्य कितने ही हो कमजोर और नपुंसक है हमें कोई बल नहीं तुम एक तरफ से भी अगर सत्य होने शुरू हो जाओ अचानक पाओगे कि तुम्हारे पूरे जीवन में असत्य की जड़म उखड़नी शुरू हो गई। तुम एक कदम सत्य की तरफ उठा लो। तुम एक झूठ का चेहरा गिरा दो बाकी चेहरे भी उखड़े उखड़े हो जाएंगे जहाँ से तुम्हें शुरू करना हो वहाँ से शुरू करो लेकिन इसे जरा समझ लेना कि तुम जो जो दिखा रहे हो उससे विपरीत तुम्हारी दशा हो पंडित दिखलाता फिरता है कि कितना ज्ञानी है और भीतर गहन अज्ञान है उसी को छिपाने के लिए तो शास्त्रों का सहारा लिया है शब्द और सिद्धांतों से ओढ़ लिया है अपने को राम नाम की चदरिया ओढ़ ली भीतर गहन अंधकार है उस अंधकार को छिपाना है कोई जान ना ले किसी को पता ना चल जाए लेकिन किसी को पता चले न पता चले ये सवाल नहीं है अंधकार तुम्हारे भीतर है तो तुम उसी अंधकार में जियोगे उसी में डूबोगे उस अंधकार को मिटाना जरूरी है अगर बीमारी है भीतर तो तुम ऊपर ऊपर स्वस्थ होने की धारणा को मत बना लेना नहीं तो वही धारणा तुम्हारी बीमारी को बढ़ाने का कारण बनेगी और जो अभी छोटा सा फोड़ा था कल नासूर हो जाएगा और जो कल नासुर है वो परसों कैंसर हो जाएगा बीमारी भी बढ़ती है रुकती नहीं बीमारी कभी अपना जीवन है तुम तो जितना उसे छिपाते हो घाव को छिपा सकते हो सुंदर फूल बांध सकते हो घाव के ऊपर इससे कुछ होगा ना इससे भीतर की बदबू दूसरों तक भला ना पहुंचे लेकिन तुम्हारे भीतर बढ़ती जाएगी घाव ही रह जाएगा आखिर में और यही होता है कि लोग मरते समय तक पहुँचते पहुँचते पाते सारा जीवन एक पीड़ा एक घाव हो गए जिसमें कभी कोई आनंद न जाना और जहाँ कभी कोई जीवन की पुलिस जिये जैसे जिए ही नहीं घसते रहे जीवन नृत्य न था उत्सव न था लाओ से कहता है वीर सैनिक हिंसक नहीं होता हिंसक आदमी को होना पड़ता है इसलिए ताकि वो दिखला दे दुनिया को कि मैं बहादुर इसलिए जो बहादुर है वो हिंसक नहीं हो सकता इसलिए तो हमने वर्धमान को महावीर कहा वीर ही नहीं कहा महावीर का क्योंकि वर्धमान ने जैसी अहिंसा प्रकट की वो केवल महावीर ही कर सकता महावीर उनका नाम नहीं नाम तो उनका वर्धमान है लेकिन महावीर कहने के पीछे कारण है। क्योंकि सिर्फ वीर ही हिंसा से मुक्त हो सकता है और महावीर ही केवल समस्त हिंसा से मुक्त हो सकता है वीरता इतनी स्पष्ट है स्वयं के समक्ष की सिद्ध कहाँ करनी सि तुम तो तो तो वही करते हो जो तुम्हे पता है की है नहीं जिस दिन तुम्हें पता है कि है उस दिन तुम सिद्ध करना छोड़ देते हो हिटलर कायर है और वर्धमान वीर है हिटलर को तुम्हें पढ़ना और समझना चाहिए लाहौस को समझने के लिए बड़ा सहयोगी होगा हिटलर से बड़ा कायर आदमी जमीन पर खोजना मुश्किल वो रात अंधेरे में सो नहीं सकता था प्रकाश जला के सोता था और भयभीत इतना था कि किसी पे कभी भरोसा नहीं कर सकता था इसलिए उसने शादी नहीं की क्योंकि शादी हो जाएगी तो कम से कम पत्नी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा इतना भरोसा कि कमरे में उसके साथ सोए और रात को उसके गर्दन दबा दे क्या पता दुश्मनों से मिली हो मरते दम तक उसने शादी न की मरने के ठीक घड़ी भर पहले शादी की जब सब पक्का हो गया कि आत्महत्या ही करनी है कुछ बचने को नहीं बचा। जब जहाँ हिटलर ठहरा था उस जगह पर भी बम गिरने लगे बर्लिन में और हार बिल्कुल सुनिश्चित हो गई अब कोई उपाय ना रहा है घड़ी भर की बात है और जर्मनी का पतन हो जाए तब उसने जो पहला काम किया वो ये कि जिसको वो जिंदगी भर से स्थगित कर रहा था शादी करने को उसने एक पुरोहित को बुलवाया जो पहला काम किया और कहा कि पहले मेरी शादी कर दो पुरोहित भी चकित हुआ कि इस घड़ी में शादी लेकिन कारण ये था कि हिटलर सदा डरा रहा क्या भरोसा एक अनजान अपरिचित स्त्री और सभी अनजान अपरिचित किससे परिचय है किसका अपने से ही परिचय नहीं तो दूसरे से क्या परिचय पता नहीं स्त्री किसी की जासूस हो किसी से मिली हो रात एक सांस सोना खतरनाक असुरक्षित अब कोई डर ना रहा उसने शादी करवाई और शादी होने के बाद जो पहले दूसरा काम किया वो आत्मघात दोनों ने आत्मघात कर लिए इतना भयभीत आदमी जरा जरा सी बात से वो मूर्छित हो जाता था अगर कोई उसके विपरीत कुछ कह दे तो ऐसा कई बार हिटलर के जीवन में घटा तो उसको मिर्गी आ जाती थी विपरीत बात भी नहीं सुन सकता था क्योंकि विपरीत का मतलब तो उसे सक आ जाता अपने कि मैं भी कहीं गलत हो सकता उसके निकट के लोग भी बड़े परेशान रहते थे कि उससे कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि वो गिर पड़े मिर्गी आ जाए चक्कर आ जाए बेहोश हो जाए उसकी हर बात माननी चाहिए वो एक छोटे बच्चे की भांति था जो हर छोटी बात में प्यार पटकने लगेगा और सिर फोड़ने लगेगा उसकी हर बात माननी ही चाहिए वो हर बात का ज्ञाता है और ज्ञानों से कुछ भी नहीं था इस कमजोर आदमी ने सारी दुनिया को हिंसा में डुबा दिया दूसरा महायुद्ध दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध था करोड़ों लोग मारे गए भयंकर हिंसा हुई जैसी कभी ना हुई थी और जिस आदमी के कारण हुई वो महाकायर था कायर हमेशा हिंसक होगा कायर को हिंसा को होना ही पड़ेगा नहीं तो अपनी कायरता को छिपाएगा कहा हिंसा के धुए में ही छिपाएगा मैंने सुना है कि सब पे कहानी लिखना चाहता था लिख नहीं पाया किन्हीं सूत्रों से वो कहानी मुझ तक पहुंच गई मैं तुमसे कह देता कहानी है कि गधे की बड़ी आकांक्षा थी कि जंगल के सम्राट सिंह से दोस्ती कर ले गधों की सदा यही आकांक्षा होती और किसी तरह गधे ने सिंह को राजी कर लिया क्योंकि गधे तरकीब जानते है स्तुति की खुशामद की असल में गधों ने ही तो सिंह को समझा दिया है कि तुम सम्राट हो था इसका कोई प्रमाण अब है बड़ी स्तुति की प्रसन्न हो गया उसने खत्म तो वजीर बना ले गधे ने कहा आप जैसा बुद्धिमान ही केवल पहचान सकते बाकी लोग तो मुझे गधा समझते क्योंकि लोग समझ ही नहीं सकते इतनी बुद्धि का उसे सांस ले लिया और पहले दिन दोनों गए शिकार के लिए तो गधा अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था दोनों रुके एक मान के बाहर जहां कुछ जंगली भेड़े रहती थी गुफा में गधा भीतर गया उसने कहा तुम बाहर बैठो मैं अभी ऐसा उत्पात मचाऊंगा भीतर जाके कि भेड़े अपने आप बाहर आ जाएंगी तुम मार लेना भोजन कर लेना और मेरे लिए भी बचा लेना सिंह बाहर बैठा रहा और गधे ने निश्चित ही ऐसा भयंकर उत्पाद मचाया इतनी धूल उड़ाई इतनी दुलतिया झाड़ी कि घबराने भेड़े और बाहर निकलने लगी सिंह ने खूब भोजन किया गधे के लिए भी बचाया और जब गधा आया तो उसने पूछा कि कहो कैसा रहा मेरा कृत्य सिंह ने कहा कि अगर मुझे पता न होता कि तू एक गधा मात्र है तो मैं खुद भाग खड़ा होता इतना उत्पाद तू मचा दिया कई बार मैंने अपने को रोका संभाला करे गधा ही है नहीं तो कई बार भागने की हालत आ गई गधा जब उतार उत्पात मचाएगा तो से मचाएगा जब भी कायर आदमी बहादुरी दिखाएगा तो से दिखाएगा और दिखाने का उपाय क्या है एक ही उपाय है कि मिटाओ हिंसा करो तोड़ो फोड़ो ताकि दुनिया जान ले कि तुम कितने शक्तिशाली शक्ति का दिखावा करना चाहता है लेकिन जिसके पास शक्ति है वो दिखावे की बात ही भूल जाता है दिखाने का कोई सवाल ही नहीं जो है वो है और वो इतना आश्वस्त है उसके होने से कि अब किसी का प्रमाण पत्र तो चाहिए नहीं एक दूसरी कहानी है कि सिंह गया है जंगली जानवरों से पूछने पूछा उसने बेड़िए से कि कौन है सम्राट वन का उसने कहा महाराज आप ये भी कोई पूछने की बात पूछा उसने हरिणों से उन्होंने सामूहिक स्वर से कहा कि आप इसमें कोई संदेह है क्या ऐसा पूछता हुआ अकल से भरता हुआ वो हाथी के पास पहुंचा हाथी से उसने पूछा कि कौन है सम्राट बन का हाथी ने उसे सुन लपेटा और फेंका कोई पचास फीट दूर हड्डी पसली चखना चूर हो गई लंगड़ाता हुआ हाथी के पास आया और कहा कि अगर उत्तर मालूम न हो तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है अगर उत्तर पता नहीं तो कह देते कि पता नहीं जिसको उत्तर पता है उसे उत्तर देना भी नहीं पड़ता प्रमाण लेने ही वही जाता है जो संदिग्ध है जो असंदिग्ध है उसे किसका प्रमाण चाहिए कौन प्रमाण देगा उसे और जिनसे तुम प्रमाण मांग रहे हो वो कौन है उनके प्रमाण का कितना मूल्य है और हम 24 घंटे प्रमाण मांग रहे हैं हमारे प्राणों की बड़ी अकुलाहट है कोई कह दे कि तुम बड़े सुंदर किससे प्रमाण मांग रहे हो कोई कह दे कि तुम बड़े बुद्धिमान हो कोई कह दे कि तुम जैसा बहादुर कोई भी नहीं पर तुम प्रमाण किससे मांग रहे हो और जो तुम्हें प्रमाण दे रहा है वो कौन है जो तुम्हारी खुशामत कर रहा है वो तुमसे भी दया दी होगा उस गए के प्रमाण पर तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी बहादुरी निर्भर है से कहता है कि जो वीर है वीर सैनिक हिंसक नहीं होता एक बड़ी अनूठी इतिहास में घटना घटी है भारत के और वो घटना ये है कि भारत में जितने बड़े अहिंसक पैदा हुए सब क्षत्रिय घरों में पैदा हुए एक भी ब्राह्मण घर में अहिंसक पैदा नहीं हुआ ब्राह्मण घर में तो परशुराम पैदा हुए जिन जैसा अहिंसक खोजना कठिन कहते उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दिया तो अगर ब्राह्मणों में तुम्हें खोजना हो कोई बड़े से बड़ा नाम तो वो परशुराम का है उस नाम से ऊपर कोई नाम नहीं चाहता क्योंकि ब्राह्मणों में वही एक आदमी है जिसको अवतार होने की प्रतिष्ठा हमने दी और परशुराम परसा लिए खड़े वो फरसा उनका प्रतीक हो गया नाम तो उनका राम ही रहा होगा परशुराम का मतलब है फरसा वाले राम हिंसक बड़े से बड़ा भारत ने पैदा किया परशुराम वो ब्राह्मण घर से आया और अहिंसक भारत में पैदा किए सारे अहिंसक 24 जैनों के तीर्थंकर छत्री 24 बुद्ध सब छत्री छत्री घरों से आए अहिंसक और ब्राह्मण घर से आया हिंसक ये जरा सोचने जैसा है मामला क्या है पर नहीं सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दें तभी उनको आश्वासन मिलेगा कि वो कुछ है लेकिन महावीर बुद्ध आश्वस्त उन्हें अपने होने में कोई संदेह नहीं वो चींकी को भी बचा के चलते को भी मारना उन्हें कठिन है और उस राम को सारी पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर देना आसान है असल में ब्राह्मण के मन में हमेशा एक कुंठा रही और वो कुंठा ये की वो दुर्बल है और माना कि छत्री उसकी पूजा भी करते हैं, तो भी ताकत तो छत्री के हाथ में है और माना कि पुरोहित छत्री उसे ही बनाते हैं चरण भी उसके छूते हैं, लेकिन वास्तविक ताकत डिफेक्ट ताकत वो तो छत्री के हाथ में और चाहे तो क्षण भर में ब्राह्मणों की गर्दन उतारते है अगर ब्राह्मण पूज्य है तो वो भी छत्री की स्वीकृति के कारण वो जिस दिन अश्वी आकार उस दिन मिट्टी में मिल जाए तो ब्राह्मणों के मन में सदियों से एक पीड़ा रही है छत्री को किसी तरह नीचा दिखाने की परशुराम उस तो उसी की कथा है वो सारी पीड़ा ब्राह्मणों के भीतर इकट्ठी हो गई कि वो दीन है हीन है ना कुछ है भिखारी है और छत्री आदर भी देता है तो भी वो उसकी मर्जी ना दे तो कुछ कर ना सकोगे और शायद आदर देना भी उसकी कुशलता है और राजनीति क्योंकि आदर देकर वो तुमको शांत बना देता है और दुनिया में सभी राजनीतिक जानते हैं कि ब्राह्मण को आदर देना ठीक है नहीं तो ब्राह्मण उपद्रवी सिद्ध हो सकता है का उपद्रव उससे हो सकता है दुनिया में जितने उपद्रव आते हैं वो ब्राह्मण से आते हैं ब्राह्मण यानी इंटेलिजेंसिया ब्राह्मण यानी वो जो बुद्धिमान है सोच विचार सकता है भारत बहुत प्राचीन देश है इसने समझ लिए है रहस्य तो इसने ब्राह्मणों को आदर दे दिया इसलिए भारत में कभी क्रांति नहीं हो सकती क्यूँकी ब्राह्मण के क्रांति करेगा कौन छत्री शांति में उस सुख हो सकता है क्रांति में नहीं ब्राह्मण क्रांति में उस सुख होता है क्योंकि ब्राह्मण को लगता है हूं तो मैं इतना बड़ा जानकार लेकिन ताकत मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं वो बगावत सुलगाता है विद्रोह जगाता है और जो हिंदुस्तान ने किया था पांच हजार साल में कोई क्रांति भारत में नहीं हुई उसका राज ये है कि ब्राह्मण को इतना आदर दे दिया उसकी इतनी स्तुति कर दी वो था कुछ नहीं उसके भीतर कुछ भी नहीं थी ताकत लेकिन एक ताकत थी वो बगावत सुलगा सकता है वो लड़ेगा नहीं लेकिन दूसरों को लड़वा सकता है वो दूसरों को भड़का सकता है उसके पास वाणी की कुशलता है तर्क का आधार है वो शोषित जनों को उपद्रव में उतार सकता है जो भारत ने किया था वही सोवियत रूस में किया जा रहा है आज सोवियत रूस में लेखकों का प्रोफेसरों का कवियों का वैज्ञानिकों का ब्राह्मणों का जितना आदर है उतना किसी का भी नहीं क्योंकि सोवियत रूस भी अब क्रांति नहीं चाहता और सोवियत रूस में तब तक क्रांति ना हो सकेगी और जो थोड़ी बहुत चिन्हगारियाँ आती है किसी से वो सब ब्राह्मणों की चिन्हगारियां कोई ब्राह्मण नाराज हो जाता है तो वो गड़बड़ शुरू करता है खुद ब्राह्मण उपद्रव उपद्रव नहीं करेगा लेकिन करवा सकता है ऐसी किताबें लिख सकता है बगावती स्वर जगा सकता है और कभी अगर हजारों साल का क्रोध इकट्ठा हो जाए ब्राह्मण का तो फिर परशुराम पैदा होते परशुराम हजारों साल की पीड़ा का संग्रहित रूप है वो अवतरण सारी हिंसा का जो ब्राह्मण में इकट्ठी हो गई थोड़ा सोचो किसी ने कभी सोचा नहीं ठीक से कि आखिर परशुराम को ब्राह्मणों की कि किस टीड़ा ने पैदा किया होगा कि परशुराम ने सात बार पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दिया काट डाले छत्री क्या कारण रहा होगा छत्रियों से ऐसी क्या नाराजगी रही होगी नाराजगी गहरी छत्री पैर तो छूता है लेकिन वो सिर्फ दिखावा है तलवार उसी के हाथ में है। और ब्राह्मण को वो कितने ही ऊंचे बिठा दे वो उसी के इशारे पर ऊंचा बैठा है जिस दिन इशारा करेगा नीचे उतर आना पड़ेगा तो ब्राह्मणों ने तो बड़े से बड़ा अहिंसक पैदा किया और छत्रियों ने बड़े से बड़े अहिंसक पैदा किए दो धर्म दुनिया में अहिंसक धर्म है बुद्ध और जैन दोनों छत्रियों से पैदा हुए असल में जितना आश्वस्त हो व्यक्ति अपने साहस का उतना ही दिखाने का मोह चला जाता दिखाना किसको और बात इतनी प्रगाढ़ है कि दिखी जाएगी दिखाने के लिए प्रयास क्या करना है तुम्हारे भीतर जो भी होता है वस्तुता तुम तो उसे दिखाना नहीं चाहते जो नहीं होता वही तुम दिखाना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने न दिखाया तो किसी को दिखाई पड़ेगा कैसे है तो है ही नहीं सुंदर स्त्री आभूषणों से मुक्त हो जाती क्रूप स्त्री कभी भी आभूषणों से मुक्त नहीं हो सकती सुंदर स्त्री सरल हो जाती क्रूप स्त्री कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि उसे पता है आभूषण हट जाएं बहुमूल वस्त्र हट जाए सोना चांदी हट जाए तो उसकी कुरूपता ही प्रकट होगी वहीं शेष रह जाएगी और तो वहाँ कुछ बचेगा ना सुंदर स्त्री को आभूषण शोभा देते ही नहीं वो थोड़ी सी खटकता पैदा करते उसके सौंदर्य में क्योंकि कोई सोना कैसे जीवंत सौंदर्य से महत्वपूर्ण हो सकता है हीरे जवानातों में होगी चमक लेकिन जीवंत सुंदर आँखों उनका क्या क्या तुलना की रहती जैसे ही कोई स्त्री सुंदर होती है आभूषण वस्त्र का दिखावा कम हो जाता है तब एक्जीबिशन की वृत्ति कम हो जाती है असल में सुंदर स्त्री का लक्षण ही यही है कि जिसमें प्रदर्शन की कामना ना हो जब तक प्रदर्शन की कामना है तब तक उसे खुद ही पता है कि कहीं कुछ असुंदर है जिसे ढांकना है छिपाना है प्रकट करना है स्त्री घंटों व्यतीत करती है दर्पण के सामने क्या करती है दर्पण के सामने घंटों कुरूपता को छिपाने की चेष्टा चलती सुंदर को दिखाने की चेष्टा चलती ठीक यही जीवन के सभी संबंधों में सही है अज्ञानी अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है वो मौके की तलाश में रहता है कि जहीं, जहां कहीं मौका मिले जल्दी अपना ज्ञान बता दे ज्ञानी को कुछ अवसर की तलाश नहीं होती न नह बताने की कोई आकांक्षा होती जब स्थिति हो कि तो उसके ज्ञान की कोई जरूरत पड़ जाए जब कोई प्यास से मर रहा हो और उसको जल की जरूरत तब तो वो दे देगा लेकिन प्रदर्शन का मोह चला जाए अज्ञानी इकट्ठी करता है उपाधिया की वो एम ए है की पी एच डी है कि कितनी आंदरी डिग्रिया उसने ले रखी हैं अगर तुम अज्ञानी के घर में जाओ तो सर्टिफिकेट दीवार पे लगा रखता है वो प्रदर्शन कर रहा है कि मैं जानता हूँ लेकिन ये प्रदर्शन ही बताता है कि भीतर उसे भी पता है की कुछ जानता नहीं परीक्षाएं उत्तीन कर ली प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लिए लेकिन जानने का ना तो परीक्षाओं से संबंध है ना प्रमाण पत्रों से जानना तो जीवन के अनुभव से संबंधित है जानना तो झीझी के घटित होता है परीक्षाओं से उपलब्ध नहीं होता परीक्षाओं से तो इतनी पता चलता है कि तुम्हारे पास अच्छी यांत्रिक स्मृति तुम वही काम कर सकते हो जो कम्प्यूटर कर सकते हैं लेकिन इससे बुद्धिमत्ता का कोई पता नहीं चलता बुद्धिमत्ता बड़ी और बात है कॉलेजों स्कूलों विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती उसका तो एक ही विश्वविद्यालय है ये पूरा अस्तित्व यही घी के उठ के गिर के तकलीफ से पीड़ा से निखार से जल के आदमी धीरे दीर धीरे निखरता है परिष्कृत होता है वीर सैनिक हिंसक नहीं होता हो नहीं सकता अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता क्योंकि क्रोध कमजोरी का लक्षण जितनी जल्दी क्रोध आ जाता है उतनी ही जल्दी समझ लेना कि तुम्हारी क्षमता चुप गई मैंने सुना है एक गांव में एक फकीर था वो गांव में नया नया आया था उस गांव की भाषा नहीं जानता था लेकिन गांव का जो सभाग्रह था पुराने दिनों की बात है जब रोज ही शास्त्रास्त्र वो वहाँ रोज नियमित उपस्थित होता था पंडितों में विवाद होते वो भाषा तो जानता ही नहीं था एक दिन लोगों ने पूछा की कि तुम किस लिए परेशान होते तुम किस लिए जाते हो वहां तुम भाषा तो समझते नहीं और विवाद संस्कृत में चलता है तुम्हें तो उसका कोई पता ही नहीं एक शब्द तुम्हारी समझ में न आएंगे पर तुम इतनी तत्परता से सुनते हो क्या सुनते हो तुमने कि मैं सुनता नहीं वो क्या बोल रहे हैं मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि दोनों विवादी में किसको पहले क्रोध आ गया मैं समझ गाता हूँ की वो हार गए वो मैं उतनी भाषा में समझता हूँ जिसको क्रोध आ गया वो उसने स्वीकार कर लिया कि वो हार गया अब कितनी ही देर लगाए आखिरी निर्णय के होने में, लेकिन वो हार चुका और उस फकीर ने कहा कि ये मैं देख रहा हूँ पहले तय कर देता हूँ ये हार गया वही अखीर में घोषणा होती है की वो हार गया मगर मैं घड़े भर पहले जान लेता हूँ जैसे ही क्रोध आना शुरू हुआ उसका मतलब है आदमी की क्षमता चुप गई उसकी सीमा आ गई उथला है आदमी तो जल्दी क्रोध हो जाता है जितना गहरा होता है उतना क्रोध मुश्किल हो जाता है और जब कोई बिल्कुल असीम होता है तब तो क्रोध असंभव हो जाता है तुम्हारा क्रोध तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई का पता देता है किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो तुम क्रोधित हो गए उसका मतलब है कि तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई चमड़ी से ज्यादा गहरी नहीं है तुम्हारा जानवर जल्दी प्रकट हो जाता है जरी पीछे छिपा है ये ये जो ऊपर तुमने मनुष्यता का आवरण रखा है बहुत गहरा नहीं जरा सा कोई आदमी दे गाली दे दे और ये आवरण टूट जाता है क्रोध परीक्षा है अलाउ से कहता है अच्छा लड़का जो योद्धा है वो क्रोध नहीं करता ताओ वादियों की बड़ी प्रसिद्ध कथा है एक सम्राट वर्ष की अंतिम प्रतियोगिता होने वाली थी मुर्गों की लड़ाई की वो अपने मुर्गे को भी युद्ध में भेजना चाहता था तो उसने एक बहुत बड़े फकीर को बुलाया क्योंकि उस जैन फकीर की बड़ी प्रसिद्धि थी कि उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता हराना तो दूर उसके पास आके लोग हारने को सुख हो जाते थे उसके पास हार के प्रसन्न होकर लौटते थे उसके साथ हार जाना बड़ी महिमा की बात थी तो सम्राट ने सोचा कि ये फकीर अगर मुर्गे को तैयार कर दे फकीर को बुलाया मुर्गा फकीर ले गया तीन सप्ताह बाद सम्राट ने खबर भेजी मुर्गा तैयार है फकीर ने कहा अभी नहीं अभी तो दूसरे मुर्गे को देख के वो सिर खड़ा करके आवाज देता है सम्राट थोड़ा हैरान हुआ की ये तो ठीक ही लक्षण है क्यूँकी लड़ना है तो फिर खड़ा करके आवाज न दोगे तो दूसरे मुर्गे को डराओगे कैसे खैर कुछ देर और प्रतीक्षा की फिर तीन सप्ताह बाद फकी ने कहा अभी भी नहीं अब पुरानी आदत तो जा चुकी है लेकिन दूसरा मुर्गा आता है तो तन जाता है तनाव भर जाता है और तीन सप्ताह बीत गए फिर पूछवाया फकीर ने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर है अब दूसरा मुर्गा कमरे के भीतर आए तो खड़ा तो रहता है लेकिन भीतर व्यथित हो जाता है भीतर तनाव की रेखा के ज्यादी और तीन सप्ताह बाद फकीर ने कहा अब मुर्गा बिल्कुल तैयार है अब वो ऐसे खड़ा रहता है जैसे न कोई आया न कोई गया और अब कोई फिक्र नहीं पर सम्राट ने कहा कि मुर्गा जीतेगा कैसे और स्वकीन का तुम फिक्र मत करो अब हारने की कोई संभावना ही न रही दूसरे मुर्गे से देखते ही भाग खड़े होंगे इसको लड़ना नहीं पड़ेगा इसकी मौजूदगी काफी है और यही हुआ जब प्रतियोगिता में मुर्गा खड़ा किया गया तो दूसरे मुर्गों ने सिर्फ झाँक के उस मुर्गे को देखा न तो उसने आवाज दी क्योंकि वो कमजोरी का लक्षण वो भय का लक्षण है भय को छिपाने के लिए वो जोर से कुकड़ू को बोलता है वो डरवाना चाहता आवाज है, लेकिन खुद डरा हुआ है ना तो उस मुर्गे ने आवाज दी न उस मुर्गे ने देखा जिसे कुत्ते भोंगते रहते हैं और हाथी गुजर जाता है, ऐसे वो मुर्गा खड़ा ही रहा जिसे पत्थर की मूर्ति हो दूसरे मुर्गे में देखा उनको कप छूट गई क्योंकि ये तो बड़ा ये तो मुर्गे जैसा मुर्गा ही नहीं इसके पास जाना तो खतरे से खाली नहीं वो भाग खड़े हुए प्रतियोगिता में दूसरे मुर्गे उतर ही ना सके लाओस से कहता है अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता ये कथा मुर्गे की पाओवादियों की कथा है ये लक्षण है योद्धा का की वो क्रोध न करे कि वो तप्त ना हो जाए की उसका मन जरग्रस्त ना हो कि वो ऐसा शांत बना रहे जैसे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया इसलिए जापान और चीन में योद्धा का शिक्षण ध्यान का शिक्षण ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ और इसलिए जैसी कुशलता जापानियों ने पाई है युद्ध की कला में वैसी कोई जाति नहीं पा सकी छोटी कौन है जापानियों की लेकिन उन्होंने पहली दफा 1905 में रूस को चारों खाने शाहरुख कर दिया पहली दफा पूर्व के किसी देश ने पश्चिम के देश को युद्ध में हराया और दूसरे महायुद्ध में भी उन्होंने बड़ी अद्भुत स्थिति प्रकट की और एटम और हाइड्रोजन बम अगर न गिराया जाता तो जापानियों को मिटाना मुश्किल था असल में एटम और हाइड्रोजन में गिरा के अमरीका ने कोई बहादुरी का लक्षण नहीं दिखाया ये तो कमजोरी की बात हुई ये तो ऐसे हुआ कि दूसरे के पास तलवार ना हो और तुम तलवार भाग दो ये तो केवल शस्त्र की ही खूबी रही बहादुरी की ना और जापान ने प्राण कपा दिए सारे यूरोप पूरे अमेरिका के क्योंकि जापानी जिस निर्भय से युद्ध में जाता है कोई दूसरी कोम नहीं जाती जिस शांति से युद्ध में जाता है कोई दूसरी कोम नहीं जाती क्योंकि जापान में एक शिक्षण है समुराई का वो ध्यान का शिक्षण है युद्ध के मैदान पर तलवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान का शिक्षण इतना शांत उस मुर्गे जैसा उस शांति से उसका बल आता है उस शांति से मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता इसलिए तुम चकित हो गए कि जापान में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें सिर्फ तलवार चलाना सिखाया जाता है वो है मंदिर लेकिन ध्यान की प्रक्रिया तलवार चलाना है वो कहते हैं तलवार चलाते वक्त तुम तलवार ही हो जाओ और तुम इतने शांत हो जाओ कि तलवार चले और तुम न रहो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और ऐसी घटनाएं घटी है की जब कभी दो ऐसे व्यक्तियों में युद्ध हो गया संघर्ष हो गया जो दोनों ही ध्यान में निष्णास थे तो निर्णय नहीं हो पाता महीनों संघर्ष चलता है निर्णय नहीं हो पाता क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है तो दूसरे व्यक्ति के हमला करने के पहले वो सुरक्षा कर लेता है वो इंक्यूटिव है वो प्रज्ञात्मक जब ध्यान गहरा हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति तलवार से कहा हमला करने वाला है अभी उसने किया नहीं अभी सिर्फ सोचा है पर उसके विचार की भी आ जाती और इसके पहले कि वो हमला करे ढाल जगह पे तैयार होती हमले के पहले पचाव हो जाते जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता अगर दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के विचार पढ़ने में कुशल हो तो हार असंभव एक जैन फकीर के पास जो तलवार चलाना सिखाता था एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मुझे भी स्वीकार करने फकीर ने कहा लेकिन तुम, तुम तो पूर्ण निष्णात मालूम होते हो तुम्हें शिक्षण की कोई जरूरत नहीं तुम क्या मुझसे मजाक करने आए हो या मेरी परीक्षा लेने क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तुम तो पूरे कुशल हो तुम उतने ही कुशल हो जितना में उस युवक ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं मैंने कभी तलवार हाथ में नहीं उठाई कोई शिक्षण नहीं लिया नहीं आपको कुछ भ्रांति हो गई पर उस गुरु ने कहा अगर मुझे हो जाए तो मैं गुरु नहीं तुम तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो तो तुम मुझे तो फिर कुछ और तो नहीं सीखा है उसने कहा की मैं सिर्फ जापान में टी सेरोमनी होती चाय को पीने को उन्होंने एक धार्मिक उत्सव बना रखा है तो उसने कहा की मैं तो सिर्फ चाहे पिलाने की कला में निष्ण तो उस पकीने का बात साफ हो गई कला कोई भी हो बात तो एक ही है। चाहे तलवार चलाओ चाहे प्याली में चाय डालो, लेकिन अगर ध्यान से किया जाए तो दोनों एक ही तरह की बातें कोई फर्क नहीं अगर ध्यान पूर्वक चाय में प्याली ढाली जाए चाय ढाली जाए प्याली में या ध्यान पूर्वक कोई तलवार उठाए ध्यानपूर्वक कोई तीर चलाए या ध्यान पूर्वक कोई रास्ते पर चले असली सवाल ध्यान पूर्वक होना है और जब कोई जीता है तो उसके जीवन से क्रोध विलीन हो जाता है क्रोध इसीलिए है कि तुम्हें ध्यान का कोई पता नहीं क्रोध इसीलिए है कि तुम्हें अपनी गहराई का कोई पता नहीं तुम अपने घर के बाहर बाहर जी रहे हो इसलिए उठले हो उठलेपन में क्रोध है जिससे नदी गहरी हो जाती है और शोरगुल बंद हो जाता है जैसे घड़ा भर जाता है फिर आवाज नहीं आती ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गहरा होता है तब उसके जीवन से क्रोध विलीन हो जाता है और योद्धा को तो गहरा होना ही चाहिए ऐसे तो सभी योद्धा है क्योंकि जीवन एक संघर्ष बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता है असल में छोटी बातों के लिए जो लड़ता है उसके जीवन में बड़ा छोटापन है बड़ा ओछापन तुमने कभी गौर किया कि तुम किन बातों के लिए लड़ते हो अगर तुम गौर से खोजोगे तुम पाओगे बातें बड़ी छोटी और लड़ाई बड़ी मचाते हो राय से जाते थे किसी ने मुस्कुरा दिया दुश्मनी हो गई किसी ने एक शब्द कह दिया और जिंदगी भर तुम उसको बोझ की तरह ढोते हो तुम लड़ते किन बातों पर बहुत छोटी बातें विचार करोगे तो हंसोगे अपने ऊपर कि ये भी कुछ लड़ना ही होगा था और एक बात स्मरण रखना अगर छोटी बातों के लिए लड़े तो छोटे रह जाओगे एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है अरब में कि आदमी अपने दुश्मन से पहचाना जाता है अगर तुमने छोटे दुश्मन चुने तो तुम आदमी छोटे हो अगर तुमने बड़े दुश्मन चुने तो तुम आदमी बड़े हो तुम किन चीजों से लड़ते हो उनसे ही तो तुम्हारा व्यक्तित्व निर्मित होगा अगर तुम बड़ी चीजों के लिए लड़ते हो तुम अचानक बड़े हो जाओ और जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो तुम लड़ोगे ही नहीं क्योंकि इतनी कोई भी बड़ी चीज नहीं है। कि जिससे लड़के तुम विराट हो सको सभी चीजें छोटी कोई छोटी कोई बड़ी लेकिन अंततः सभी चीजें छोटी इसलिए जिसको विराट के साथ एक होना है वो असंघर्ष का सदगुण सीख लेता है वो लड़ता ही नहीं वो लड़ने योग्य ही नहीं पाता जीसस के वचन है कोई मारे गाल पर चांटा दूसरा कर देना इनका राज क्या है इनका राज ये है कि बात लड़ने योग्य है ही नहीं चाटा ही मार रहा है गाल पर ही मार रहा है बिगाड़ क्या लेगा लेकिन इससे अगर तुम लड़ने लगे तो लड़ाई के द्वारा तुम इसी की स्थिति में आ जाओगे जहाँ ये खड़ा है आखिर तुम भी क्या करोगे दुश्मन जिसको तुमने चुना वो तुम्हें बदल देगा अपने ही ढंग में मित्र इतना नहीं बदलते जितना दुश्मन बदल देते अगर लड़ना ही हो तो किसी बड़ी बात के लिए लड़ना लेकिन कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए तुम लड़ोगे खोजने निकलोगे तो पाओगे ही नहीं कि कोई भी बड़ी बात किसी आदमी ने गाल पर एक मार दिया हवा का एक झोंका समझ लेना लड़ने की क्या बात है? और तुम पाओगे अगर तुम न लड़े तो तुम बड़े हो गए उसी क्षण बड़े हो गए तुम ऊपर उठे साधारण मनुष्यता से पार गए साधन छिद्र जीवन की बातों से ऊपर उठे तो जीसस फूली पे चढ़ते वक्त भी प्रार्थना करते हैं क्षमा कर देना परमात्मा इनको क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं अगर जीसस ने कहा होता कि नष्ट कर देना इन सबको ये तेरे बेटे का जीवन छीने ले रहे हैं तो जिससे एकदम छोटे हो गए होते वही सुखड़ गए होते सारी बात ही खत्म हो जाती आखिरी कसौटी सूली पर थी उस कसौटी पर वो पूरे उतर गए वही बड़े से बड़ा चमत्कार है उन्होंने अंधों की आंखें खोली या नहीं खोली सब अर्थ की बातचीत लंगड़ो को चलाया या नहीं चलाया कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं लेकिन सूली पर उन्होंने प्रमाण दे दिया आखिरी निश्चित ही बेटे परमात्मा के वो इतने बड़े कि जो सूली पर लटका रहे हैं उनको क्षमा कर सकते अच्छा लड़ाका क्रोध नहीं करता बड़ा विजेता छोटी बातों के लिए नहीं लड़ता मनुष्यों का अच्छा प्रयोगता अपने को दूसरों से नीचे रखता है असंघर्ष का यही सदगुण असंघर्ष शब्द को ठीक से समझ लो हमारे भीतर एक वृत्ति है जो हमें 24 घंटे लड़ाती है उस वृत्ति के कारण हम हर घड़ी जैसे सचेत हैं कि कोई संघर्ष होने की तैयारी पति घर आता है तैयार हो जाता है पत्नी क्या पूछेगा वो क्या जवाब देगा पत्नी क्या कहेगी वो कैसे संघर्ष करेगा आदमी बाजार जाता है तो संघर्ष की तैयारी घर आता है तो संघर्ष की तैयारी मित्रों से मिलता है तो भी तैयार होकर मिलता है जैसे कि वहां भी कल है हमारे भीतर कोई सूत्र है वो सूत्र अहंकार का है जो हमसे कहता है कि सब तरफ लड़ाई चल रही संभल के चलना तैयार हो चलना इंजाम करके चलना क्योंकि जिन्होंने इंजाम नहीं किया वो हार जाते और इसलिए तो तुम्हारे जीवन में इतना तनाव है शांत नहीं हो सकते क्योंकि संघर्ष जिसकी वृत्ति है वो शांत कैसे होगा असंघर्ष को जो अपनी वृत्ति बना ले जीवन की शैली बना ले कि कोई लड़ाई नहीं हो रही कोई दुश्मन नहीं है सारा संसार मित्र है, सारा अस्तित्व तो परिवार है यहां कोई तुम्हें मिटाने को उत्सुक नहीं है जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए और अद्वैत की जो खोज में लगा हो उसके लिए तो ये भाव धारा की तरह है जो सागर में ले जाएगा कोई दुश्मन नहीं फूल पत्ते वृक्ष आकाश चांद तारे सब तुम्हारे लिए इन सब में तुम्हें संभाला हुआ है और अगर कभी कहीं जीवन में कहीं कुछ कलह जैसी मालूम पड़ती है तो भी तुम उसे सर्जिकल जानना कि जैसे डॉक्टर कभी तुम्हारे हाथ पर से फोड़े को काटता है पीला देता है लेकिन पीला देने के लिए नहीं पीला से छुटकारे के लिए अगर जीवन में कहीं तुम्हें चोट पड़ती है वो चोट भी तुम्हारे हित के लिए है कल्याण के लिए बाजी देख रास्ते से गुजर रहा था पत्थर से चोट लग गई पैर लोहूलुहान हो गया वही बैठ उसने परमात्मा ऐसी प्रार्थना की धन्यवाद कहा क्या पागलपन है पैर से खून बह रहा धन्यवाद किस बात का दे रहे हो इस परमात्मा का तुम पे कौन सा अनुग्रह है अगर परमात्मा इतना ही प्रेम करता था तो पत्थर राह से हटा देना था या पत्थर को फूल कर देता या तुम्हें ख्याल दे देता कि नीचे पत्थर है तुम बच के निकल जाते वाजिद ने कहा तुम समझते नहीं सूली भी हो सकती थी सिर्फ इसी चोट से उसने बचा दिया उसके अनुग्रह का कोई अंत नहीं देखने का ढंग हो सकती थी और केवल पत्थर की चोट से बचा दिया। देना जरूरी है ये उस आदमी की दृष्टि जीवन को एक परिवार की तरह देख लिया जिसने जान लिया कि परमात्मा साथ दे रहा है कभी अगर तोड़ता भी है तो इसलिए कि उस तोड़ने से तुम्हें निखार सके कभी अगर कष्ट भी देता है तो इसीलिए ताकि तुम्हें कष्ट के बीच भी शांत रहने की क्षमता की सुविधा दे सके कभी अगर तुम्हें मारता भी है तो इसलिए ताकि तुम मृत्यु में भी जीवन के उठते हुए रूप का दर्शन कर सको आसंघर्ष बड़े से बड़ा गुण है लड़ने का भाव रोग है असंघर्ष किसी से कोई वह मनुष्य नहीं महावीर का बड़ा प्रसिद्ध वचन वैरम है वैरम के मेरी कोई शत्रुता नहीं सभी से मेरी मित्रता है किसी ने महावीर के कान में खीले ठोंक दिए थे और महावीर बिल्कुल निर्दोष थे महावीर खड़े थे मौन वो बारह वर्ष मौन रहे ताकि मन बिल्कुल शांत हो जाए शब्द का उपयोग न किया नग्न खड़े थे एक जंगल में एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा था उसने महावीर इस गा रहे सुन खड़ा कोई नंगा आदमी, जरा मेरी गाय देखते रहना, मैं जरा काम से गांव जा रहा हूँ अब महावीर बोलते तो थे नहीं इसलिए कहना सके की नहीं भाई मैंने देख सकूंगा मैं अपने काम में लगाऊ आँखें बंद बोलते नहीं थे चुपी खड़े रहे बोलते नहीं थे इशारा भी नहीं करते थे क्योंकि इशारा भी बोलना है उसमें कोई सार नहीं फिर मौन रहने का कोई अर्थ नहीं वो वैसे ही खड़े रहे वो आदमी मौन को सम्मति कि महावीर देख लेंगे या हो सकता सब गाँव चला गया वो गाँव चला गया गाय उठी और जंगल में अंदर चली गई जब वो आदमी लौटा वहाँ गाय नदालत था महावीर वहीं खड़े थे उसने कहा तो अच्छा तो बने तुम साधु खड़े हो गाय नदारत कर दी गाय इसलिए बोल सकते नहीं वो वैसे खड़े रहे वो इतना क्रोध में आ गया कि सुनता नहीं है बहरा है तब मैं तुझे बहरा ही बना देता हूँ दोनों कान में दो लकड़िया ठोंक के पत्थर से अंदर कर दी दोनों कान फोड़ दी लहु महावीर खड़े कथा कहती है कि इंद्र को देवताओं को पीड़ा हुई कि इस निर्दोष आदमी को इतना कष्ट आकारण कथाएं भी बड़ी अर्थपूर्ण है ये इतना ही, ही अस्तित्व तो भी पीड़ा अनुभव करता है जब तुम निर्दोष होते हो कोई देवता वहां बैठे हैं ऐसा नहीं कि कोई इंद्र वहा सोच रहा है ऊपर आकाश में बैठा लेकिन कथा तो सांकेतिक है अस्तित्व तो तुम्हारे लिए पीड़ा अनुभव करता है जब तुम निर्दोष होते हो जब पूरा अस्तित्व अनुभव करता है तुम्हारी सरलता को तब अस्तित्व भी पीड़ित होता है इंद्र ने आके महावीर को कहा कि आप इतनी आज्ञा दें कि मैं आपकी रक्षा के लिए सांस क्योंकि आप हैं मौन और इस तरह की दुर्घटनाएं बड़ी पीड़ादायी हैं महावीर ने ये तो कोई बाहर की वाणी की बात नहीं थी क्योंकि तो वो तो मौन थे बाहर तो बोल नहीं सकते थे लेकिन भीतर उनके भाव ने उत्तर दे दिया इंद्र तो भाव को समझेगा उत्तर दे दिया कि नहीं इसके द्वारा भी बहुत कुछ मिला है इस पीड़ा से भी बहुत कुछ पाया है क्योंकि पीड़ा बाहर बाहर रही और भीतर का आनंद अखंडित रहा ये बड़ी अच्छी परीक्षा रही धन्यवाद है उस चरवाहे का उसने एक अवसर दिया पीड़ा के ऊपर उठने का तो ये अकार नहीं है इसलिए रक्षा की कोई जरूरत नहीं असंघर्ष का अर्थ है कि शत्रुता नहीं है ये अस्तित्व घर है हम यहाँ कोई अजनबी नहीं और अस्तित्व हमारी सार संभाल रख रहा है इसलिए लड़ना किसी से भी नहीं है और जो आ भी जाए लड़ने वो भी छिपा हुआ मित्र ही है शत्रु के भीतर छिपा हुआ मित्र है। जीसस ने कहा है रेसिस्ट नॉट इवेल बुराई से भी संघर्ष मत करो क्योंकि जिससे तुम संघर्ष करोगे उसी जैसे हो जाओगे संघर्ष ही मत करो असंघर्ष सूत्र हो जाए इसे ही मनुष्यों को प्रयोग करने की क्षमता कहते हैं और लाओ से कहता है जो असंघर्ष को उपलब्ध हो जाता है वो मनुष्यों का उपयोग करने लगता है अनजाने सारा अस्तित्व उसके लिए सहयोगी हो जाता है सारे मनुष्य उसके लिए सहयोगी हो जाए वो उसके चाकर हो जाते बिना जीते वो उससे हार जाते बिना उन्हें हराने की कोशिश किए वो अचानक पाता है कि सभी उसके चाकर हो गए इसे ही मनुष्यों को प्रयोग करने की क्षमता कहते हैं यही है अस्तित्व की ऊंचाई को छूना जब तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष न रहा एक मैत्री का विराट भाव व्याप्त हो गया तो तुमने अस्तित्व के ऊंचे से ऊंचे शिखर को छू लिया क्योंकि इसी दशा का नाम प्रेम है अस्तु का ये ऊंचे से ऊंचा शिखर यही है स्वर्ग का सखा और इसी के आसपास स्वर्ग बसा है प्रेम के आसपास बचा है स्वर्ग और असंघर्ष से उपलब्ध होता है प्रेम पुरातन का भी और प्राचीन में प्रारंभ में जहां तुम थे जिस परमानंद में वो भी इसी के आसपास है प्रारंभ भी इसी के आसपास अंत भी इसी के आसपास। प्रेम के आसपास सारी यात्रा है प्रेम उपलब्धि है और प्रेम ही प्रस्थान प्रेम ही पहला कदम और प्रेम ही अंतिम मंजिल लेकिन प्रेम को पाना हो तो असंघर्ष का जीवन चाहिए महावीर इस जीवन को अहिंसा का जीवन कहते हैं बुद्ध करुणा का जीवन कहते हैं जीसस प्रेम का जीवन कहते हैं मोहम्मद प्रार्थना का जीवन कहते हैं पर बात वही है सार प्रेम है। और प्रेम और तभी उदय होगा तभी फूटेगा बीज प्रेम का जब तुम असंघर्ष की भूमि को निर्मित कर पाओगे अन्यथा प्रेम का बीज न फूटेगा लड़ने की वृत्ति से भरे तुम कैसे प्रेम कर पाओगे लड़ने को आत तो प्रेम भी घृण हो जाएगा और प्रेम भी विषाक्त हो जाएगा लड़ने को आतुर तुम्हारा ध्यान भी क्रोध हो जाएगा तभी तो दुर्वासा ऋषि जैसे लोग पैदा होते लड़ने को आतुर तो ध्यान भी क्रोध हो जाता है और जहाँ वरदान बरसते वहां से अभिशाप का जहर बहने लगता है संक्षिप्त में प्रेम है प्रारंभ प्रेम है अंत असंघर्ष की चाहिए भूमि उस प्रेम के बीच को पल्लवित होने दो उसी में प्रार्थना के फूल लगेंगे और उसी में परमात्मा के फल और फलों से ही वृक्ष पहचाने जाते जब तक तुम परमात्मा को न पालो तब तक तुम पहचाने ना जा सकोगे कि तुम कौन हो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जानना चाहते हैं हम कौन है तुम तब तक न जान सकोगे जब तक तुम पूर्ण न हो जाओ जब तक तुम अपनी नियति को न पालो कैसे कोई वृक्ष जानेगा वो कौन है जब तक वृक्ष बीज वृक्ष न बन जाए फूल न लग जाए फल न लग जाए गंगोत्री में गंगा अपने को नहीं पहचान पाएगी वो पहचान तो होगी अंत में जहा विराट हो जाएगा रूप मिलन होगा सागर से द्रेव सोल्जर इज नॉट वायलेंट The good fighter doesn't lose his temper. The great conqueror doesn't fight on a small issue. The good user of men places himself below others. This is the virtue of non-contending. As con the capacity to use men is risen to the height as been matched to heaven to what was a soul.